श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद इकसठ चौदह दिसंबर अठारह दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अध्यात्म रामायण आज अगहन की पूर्णिमा और संक्रांति है दिन शुक्रवार चौदह दिसंबर अट्ठारह दिन के 9 बजे होंगे श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दरवाजे के पास दक्षिण पूर्व के बरामदे में खड़े हैं पास ही रामलाल खड़े हैं राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही थे मणि ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री राम कृष्ण ने कहा आ गए अच्छा हुआ आज दिन भी अच्छा है मणि कुछ दिन श्री राम कृष्ण के पास रहेंगे साधना करेंगे श्री राम कृष्ण ने कहा है थोड़ी साधना करते ही कोई आकर तुम्हें बता देगा ऐसा ऐसा करो श्री रामकृष्ण ने इनसे कहा है यहाँ अतिशी का अन्न तुम्हारे लिए रोज़ खाना उचित नहीं यह साधुओं और कंगालों के लिए है तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है उनका भोजन कहाँ पकाया जाएगा इसकी व्यवस्था कर दी गई वे दूध पिएंगे इसके लिए श्री राम कृष्ण ने रामलाल को अहिर से कह देने को कहा रामलाल अध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं और श्री राम कृष्ण सुन रहे हैं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 नाम का मधुर स्वर में उच्चारण कर रहे हैं श्री रामलाल से जरा गुह निषाद की कथा तो सुनाओ रामलाल भक्तमाल से सुनाते रहे श्री रामचंद्र जब पिता की सत्य रक्षा के लिए बन गए थे तब उन्हें देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी गला रुन्ध आया और वे काठ की बनी पतली की तरह निष्पन्द होकर अनिमेष दृष्टि से एकटक देखते रहे धीरे धीरे उन्होंने श्री रामचंद्र के पास जाकर कहा आप हमारे घर चलें श्री रामचंद्र उन्हें मित्र कहकर भर माह भेटे निसाद ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूँ आप ही मेरे प्राण धन राज्य हैं आप ही मेरी भक्ति मुक्ति हैं आप मेरे सर्वस्व हैं आपके चरणों में मैं देह समर्पण करता हूं। श्री रामचंद्र चौदह साल वन में रहेंगे और जटावलकल धारण करेंगे यह सुनकर निषाद राज ने भी जटावलकल धारण कर लिया फल मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया चौदह साल के बाद भी श्री रामचंद्र जी नहीं आ रहे हैं यह देखकर गुग्ध अग्नि प्रवेश करने जा रहे थे